तो से तो तो है और के प्रकृति तत्वादी भोक्तृत्व उसका स्वरूपी है परिणाम होना स्वरूपी है और कर्तृत्व तत्व परिणाम है इसलिए उसमें तो आ जाता है भोक्तृत्व में दोष नहीं आता कहा तो उसके बारे में टीका में पूछा था सिद्धांत ने कि चिदूपण परिराम जो बोलते हो पुरुष को तुम क्योंकि चित्रूपीण आगंतुको आगंतु को वहा भा। वो क्या मान अपने स्वरूप भूत परिराम जो मानते हो वो कोई निमित्त जन्य है या निर्निमित्तक है स्वाभाविक है आगंतुक है कि स्वाभाविक है तो आगंतुक पक्ष में तो दोष दिया आद्य आगंतुक का विषय समत्व आगंतुक ही विशेष हो जाएगा वहां इसलिए जो आगंतुक होगा विशेष होगा अनित्य हो जाएगा इसलिए भोगतृत्व तो भी अनित्व स्वरूप कहना बनेगा नहीं ये तो यही था वही अनित्यत्व तो आ जाएगा अनिक्व तो आ जाएगा जाएगात्व तो आ जाएगा जो प्रभाव आयाद अविशेष प्रधान है और भोग के अंतर पूर्ण स्वरूपावस्थाना वस्थान, वो कहेंगे नहीं नहीं भोग में तो आगंतु भोग है भोग के बाद फिर चिन्ह मात्र रहेगा वो इसलिए वो स्वरूपी माना जाएगा कहे तो प्रधान का भी तो वैसा ही है जो माने प्रलय काल में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है तो उसमें भी कौन से होने तत्व आदि दोष अशुत्वि तो, दो तो उसने आना चाहिए क्यों आया वो सब दोष फिर ये प्रश्न था इसमें कहते हैं दिप्ति हम समे आगे टीका में कहा दूसरा पक्ष आगंतुक नहीं है आगंतुक मानने पर आपत्तियां आ रही है जो चिन्ह मात्र का परिणाम उत्तृत्व है आगंतुक में स्वाभाविक है ऐसा यदि बोलना चाहे सांख्य तो उसके ऊपर द्वितीय संक द्वितीय पक्ष क्या है आगंतु को नवा करके पूछा था आगंतु अथवा नहीं नहीं वहां स्वरूप स्वाभाविक है इस इस पक्ष पक्ष का को भोग काल में भी जैसे पहले उसकी स्थिति थी वैसे रहता है पुरुष निर्लप रहता है परिणब नहीं होता जैसा है वैसे रहता है भक्तृत्व काल में भी जैसे पूर्व अवस्था भोग काल से पूर्व अवस्था है वैसे ही स्वरूप होता है नतर ही भोग पुरुष से वास्तव में भोग हुआ ही नहीं पुरुष को फिर भोग काल में भी जो चिन्ह मात्र स्वरूपी रहना है कोई बिक्रिया दिख्री नहीं है विशेषता नहीं आनी है तो फिर नमार्थ दो भोग पुरुष से ना, पुरुशा पुरुशा पुरुशा भोग भोग ना भोग पुरुष पुरुष को भोग होगा क्या वास्तव में यह सिद्धांत का आगे सांख्य बोलता है भोग काले चिन्ह से विक्रिया परमार्था तेना पुरुष चेत न भोग काल में जो चिन्हमात्र में जो विक्रिया होती है चेतन में जो विक्रिया हो जाती है भोक्तृत्व विक्रिया वो वास्तविक है वास्तविक है वो परमार्थ है सत्य है ते भोग पुरुष इसीलिए होगा वास्तविक है भोग काल में जो चेन मात्र में बिक्रिया जो बिक्रिया वास्तविक होने से पुरुष को भोग मिल जाएगा पुरुष काले क्रियावत् भोक्तृत्व प्रसंग तो देखो प्रधान भी तो पुरुष के भोग काल में क्रियावती हो जाती है सुख दुखादि आकार से परिणत तो हो जाती है तो इसको भोग मिलता है सुख दुख कोई भोग मानना है पर प्रधान जब सूखादि रूप से परिणत हो जाता है तो पुरुष को भोग मिलता है तो वो भी तो क्रियावान हो गया है विक्रियावान हो गया तो उसमें भी वही आ जाएगा प्रधान से आप भोग काल है विक्रियावत्त भोक्तृत्व प्रसंग उसको भी भोक्तृत्व तो तो मानो फिर भोग काल में ही क्रियावान होना आगे पीछे नहीं होना तो प्रधान का भी वो स्थिति है जो स्थिति पुरुष को मान रहे हो वैसा ही है प्रधान भी पहले तो क्रियावान नहीं है भोग से पूर्वावस्था में और प्रलय काल में भी क्रियावान नहीं है तो भोग काल में क्रियावान होने से भोक्तृत्व आता हो तो प्रधान में भी भोक्तृत्व नौ प्रधानस्या भोग काले काल पुरुष के भोग काल में वो भी क्रियावान हो जाता है तभी तो भोग मिलेगा सुख दुख के आकार कौन बनाएगा प्रधान बनाएगा तभी तो सुख दुख का अनुभव इसको होगा वो भी तो विक्रियावान है भोग काल में पुरुष के भोग काल में प्रधान भी क्रियावान है क्रियाशील है इसलिए भोक्तृत्व प्रसंग आ जाएगा भोग काल में जो क्रियावान होगा वो भोक्ता तो प्रधान भी वो स्थिति है ये कहा सिद्धांत ने फिर सांख्य बोलता है चिन्हमात्र से भी विक्रिया भोक्तृत्व चिन्ह मात्र में जो क्रिया होती है ना विक्रिया हो जाए तो भोक्तृत्व है वो तो जड़ में हो रही है वो जो विक्रिया सुखादी आकार जो प्रधान वो ना जड़ में, है, में, चिन्मात्र में, में है वो चिन्ह मात्र में जो विक्रिया है जो असाधारण चिन्ह मात्र में जो असाधारण विक्रिया है वो भोक्तृत्व है प्रधान तो चिन्हमात्र नहीं है ना है। मात्र से मात्र में जो विक्रिया हो जाती है वह भुक्तृत्व को भुक्तृत्व नहीं मानते सिद्धांधी कहते हैं औष्ण आदि असाधारण धर्मता देखो तो एक असाधारण धर्म चेतन छे, में चिन्मात्र धर्म है उसका उसी प्रकार अग्नि का धर्म असाधारण औष्ण है तो उसको उपभोक्तृत्व मानो अगर असाधारण धर्म को लेकर ही एक भोक्तृत्व आता हो तो तत्त वस्तु में सभी में एक असाधारण धर्म होता है जैसे उदि औदि धर्म है किसमें अग्नि में तो अग्नि कोई भोक्तृत्व मानने का प्रसंग आ जाएगा सिद्धांत के असाधारण धर्म लेकर के भोक्तृत्व मानते हो तब तो औष्ण असाधारण धर्मता अग्नि जो औष्ण जो असाधारण धर्म वाले अग्नि आदि उसमें भी भोक्तृत्व हेतु अनुभूति उनको उपभोक्ता मानने में कोई युक्ति नहीं तुम्हारे पास हेतु तो अनुपत्ति को प्रयोग मान हेतु तो नहीं तर्क नहीं दे पाओगे ये सिद्धांत ने कहा ठीक से देखें न आगंतुकम तो तो तो रूपांतरम इत्य आगंतुक रूपांतर नहीं है पुरुष में जो भोक्तृत्व है वो चेन मात्र भी बिक्रिया है आगंतुक नहीं पूर्वादि का कहना है न तो आगंतुकम तो आगंतुक नहीं है चेन मात्र में बिक्रिया स्वरूप है आगंतुक नहीं सिद्धांत करते तरही कर्मजन्य कादाचित को सिद्ध है। अगर स्वाभाविक है चिन्हत्मा विक्रिया फिर भोग कभी होना कभी नहीं होना सिद्ध नहीं होगा क्योंकि भोग जो होता है कादाचित को होता है किसी निमित्त से होता है सुख होना या दुख होना जो भी वही भोग है सुख दुख अनेक साक्षात्कार भोग सुख दुख, दुख दो में से किसी एक का अनुभूति होना इसी कारण भोग है तो भोग किसी निमित्त जन्य होता है और तुम बोलते हो चेतन में जो स्वरूप विक्रिया है वही भोग को मान आगंतुक नहीं है तो जो है आगंतुक ने भोग आगंतुक नहीं नित्य है ऐसे हो गो कर्मजन्य का भोगो ना भोग होता है कर्मजन्य जैसा कर्म होगा उसके आधार पर होना है कर्मजन्य होना चाहिए भोग और कादाचित का कभी कभी होना चाहिए किंतु तो वो भोग की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि उसे स्वरूप भूति हो गया हमेशा ही होगा यह आपत्ति हमेशा सुख सुख या दुख दुख एक ही होना चाहिए कभी सुख कभी दुख कभी आना कभी जाना यह नहीं होगा न तर् इत्यादि कहा न तर् परमा तो भोग पुरुष स्वरूप भूत है तो वास्तव में भोग हुआ ही नहीं क्योंकि भोग आगंतुक होकर के होता है सुख दुख किसी निमित्त होकर आता है वही तो भोग है सुख के अन्य साक्षात्कार को भोग बोलते हैं ठीक है एक तोष परिहारा आगंतुक परिणाम अंगीकृत्य भोग कालीन विक्रिया मत भोग सच पुरुष न प्रधान भोग सत सत असत विशेष है। आगे फिर करता है ने ने ये दो दोष आ रहा है माने पुरुष के चिन्ह मात्र विक्रिया को भोग मानेंगे स्वरूप मानेंगे तो हमेशा होना चाहिए किन्तु भोग होता है आवंतुक होता है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कहा तब कहते हैं ये दो दोष आ गया ये दोष को से बचाने के लिए ये दोष परिहार आगंतुकत्व तो सिद्ध करना चाहता भोग को सांखे इसके लिए ये तद से परिहार आगंतुकम परिणाम जो पुरुष में चिन्ह में जो चेत के भोक्तृत्व रूप से परिणत होना है वह आगंतुक है स्वीकार करेगा आगंतुक है यह दोष परिहार है क्यों आगंतुक न मानने पर दोष आ रहा है इसको इस दोष को से हटाने के इस दोष को हटाने के लिए आगंतुकम परिणाम अंगीकृत्या आगंतुक परिणाम को स्वीकार करके भोग भोगकालीन विक्रिया मात्र भोग भोगकालीन जो विक्रिया है उतने मात्र को भोग कहते हैं आगे पीछे नहीं मानते भोग कालीन भोग भोगकालीन विक्रिया भोग भोगकालीन जो सुख दुख के अनुभूति काल में जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है उतने मात्र भोग कहते हैं सच पुरुष से ही वह जो भोग कालिन जो विक्रिया है वो केवल पुरुष का ही होगा प्रधान में नहीं होगा वो सच जो विक्रिया मात्र है वह जो वो है पुरुष का ही है पुरुष से न प्रधान से ही थी, प्रधान का नहीं है वो भोग काली मात्र जो होता है भोग है वह पुरुष का ही है, है धर्म प्रधान का नहीं यदि भोग सत् सद असत्व विशेष मात्र एक में भोग सत्व है एक में भोग का असत्व है भोग का सत्व किसमें पुरुष में और असत्व प्रधान में इतने मात्र से विशेष की शंका करता है विशेष मात्र संगत इतने मात्र से शंका करता है विक्रिया दोनों में है एक में भोग अस्तित्व है एक में अस्तित्व नहीं बासित नहीं भोग सत्व और असत्व ये दो को लेकर के शंका करता है एक एक नंबर की टिप्पणी इत्यत्र बतम इतनी पाठांतरम कहीं कहीं ऐसा पाठ है जहां भोगकालीन विक्रिया मातरम मान भोगकालीन विक्रिया बत्तम ऐसा पाठ है और मतुप लगा हुआ बिक्रिया बत्व ऐसा पाठ मिलता है कई कई पुस्तक यहाँ तो मात्रम लिखा हुआ है किंतु किसी किसी पुस्तक में बत्वम है विक्रियावत्वम मात्रम के स्थान पर बत्व पाठ है पाठांतर है अच्छा संगते भोग काले भाषण में कहा भोग काले चिन्ह मात्र से विक्रिया परमार्था एवं भोग काल में जो चिन्ह में विक्रिया हो जाती है तो जिसमें भोक्तृत्व विक्रिया है वह परमार्थ है वास्तविक है भोग उसी से भोग हो जाता पुरुष को वो वास्तविक होने से ना माने पारमार्थिक होने से ना भोग पुरुष पुरुष को भोग हो जाएगा पुरुष को भोग हो जाएगा ऐसा कहे तो न कहा था टीका देखें तथा किम भोग कालीन बिक्रिया मात्र भोग उत तत्कालीन चिन्ह मात्रगत बिक्रिया भोग विकल्प आद्य भोग कालानी सुखादी सिद्धांत इसमें भी दो विकल्प खड़ा कर देते हैं जो चिन्ह में विक्रिया है परमार्थ है उसके द्वारा भोग पुरुष में सिद्ध होता है कहने पर भी इसमें भी तथा भी इस वाक्य में भी क्यों भोगकालीन विक्रिया मात्र भोग क्या भोगकालीन जो क्रिया विक्रिया है इतने मात्र भोग है अथवा उत अथवा तत्काल है ना चिन्ह मात्रगत विक्रिया अथवा उस काल में चेन मात्र ग्रिया को भोग मानना भोगकालीन विक्रिया मात्र को भोग मानना है कि चिन्ह में जो विक्रिया है उसको भोग मानना है दो विकल्पांतिक्पक्ष भोगकालीन विक्रिया मात्र को भोग मानोगे तो भोग काल में जैसे पुरुष भोक्तृत्व रूप से परिणत हो रहा है उसी प्रकार प्रधान सुखादि आकार से परिणत हो रहा है अगर सुखादि आकार से परिणत न हो जाए उस काल में पुरुष के भोग काल में सुख दुख के अनुभव काल में तो इसको भोग क्या मिलेगा तो वहां भी भोक्तृत्व आ जाएगा भोग ना क्रिया विक्रिया को भोग मानोगे तो प्रधान में भी भोक्तृत्व आएगा पहले पक्ष में भोगकालीन विक्रिया मात्र भोग भोगकालीन विक्रिया मात्र को भोग मानना है तो प्रधान में भोग है विक्रिया है किस काल में जिस काल में इसको अनुभूति होती है सुख दुख के उसी को परिणाम भोग वहां सुख दुख का आकार कौन बनाएगा प्रधान बनाएगा एक काल में है तथा भोग का नहीं नहीं, भोग, भोग कालीक्रिया मात्र को भोग मानोगे उस पक्ष में भोग काले प्रधान्या सुखादि आकार विक्रियावत्वात पुरुष के भोग काल में प्रधान भी विक्रियावान है किस रूप से सुखादि आकार से विक्रियावत्वाद भोग प्रधान को भी लग जाएगा जैसे पुरुष को भोगा भोक्त्री, भोक्त्री, भोक्ता मानना, भोगता भोक्ता न प्रधान को भोक्ता मानेगा क्योंकि भोग काल में तो धर्म दोनों में दिख रहा है वो आकार से परिणत हो रहा है ये अनुभव रूप से परिणत हो रहा है दोनों में तो पहला पक्ष दोष आ जाएगा ये कहा सिद्धांत का कर करके कहा प्रधान श्या भोग काले विक्रियावत भोक्तृत्व तो प्रसंग कहा प्रधान भी भोग भो काल में विक्रिया है वो भी है सुखादी आकार से परिणत हो रहा है तो भोक्तृत्व तो प्रसंग भी आ जाएगा तुम्हारा कहना इतना ही था भोग भोगकालीन विक्रियावत भोगा तो भोगकालीन विक्रियाबान जैसे पुरुष हो रहा है वैसे तो प्रधान भी है दोष पहले पक्ष में दोष है द्वितीय संकते आगे द्वितीय पक्ष लेगा नहीं तत्कालीन चिन्ह मात्र विक्रिया भोग भोगकालीन चिन्ह मात्रगत विक्रिया भोग ये द्वितय पक्ष है ध्यान दे रहा टीका में विकल्प कर रखा है तत्कालीन मैंने भोगकालीन भोग भोगकालीन माना सुख दुख का अनुभव हो रहा जिस काल में वही भोग है उस उसकालीन चिन्हमात्रिया दूसरे जड़ में होने वाली बिक्रिया नहीं प्रधान में होने वाली बिक्रिया नहीं में होने वाली बिक्रिया को भोग कहेंगे तब तो बच जाएगा इस बोलेगा द्वितीय शे राष्ट्र में कहा चिन्ह से बिक्रिया बहुत चिन्ह में ही जो विक्रिया है वही भोक्तृत्व है प्रधान में भोक्तृत्व तो नहीं आएगा तो देखे करके जो चिन्ह मात्र के आगे एवकार लगा एवकार से किसकी व्यापृत्ति करना चाहते सिद्धांत पूछते हैं आप टीका चिन्मात्र विक्रिया जो एवकार है चिन्ह से विक्रिया एवकार के द्वारा धर्मांतर्गत विक्रिया अनपेक्षा अनपेक्षा चैतन्य विक्रिया भोग इति उचित अन्य धर्म में होने वाली क्रिया की अपेक्षा अनपेक्ष होकर के अनपेक्षा चैतन्य विक्रिया अन्य की अपेक्षा किए बिना केवल चैतन्य में जो विक्रिया है उसको भोग कहा जाता है एवकार के द्वारा मान अन्य अन्य में होने वाली बिक्रिया को नहीं लेना ऐसा यही है।, जो दिया है इसके द्वारा धर्मेंतर अन्य धर्मी।, जे तो जो धर्मी होंगे धर्मांतर्गत विक्रिया अनपेक्षा चैतन्य विक्रिया अन्य धर्मी में रहने वाली क्रिया को अपेक्षा न रखने वाली जो चैतन्य विक्रिया है उसी का नाम भोग उचित ऐसा कहा जाता है बा... चैतन्य मात्र का था साधारण विक्रिया अथवा चैतन्य मात्र में रहने वाली जो असाधारण धर्म होगा वही भोग कहा जाता है दो विकल्प हो गई दिवा ऐसा करके नाद्य कहते हैं पहले वाला पक्ष बनेगा नहीं चैतन्य से अतिरिक्त में न रहने वाली चैतन्य से अतिरिक्त धर्म में की अपेक्षा न करने वाली विक्रिया को भोग मानोगे भो भोग की सिद्धि नहीं होगी क्यों सुखादी आकार की अपेक्षा किए बिना पुरुष को भोग की सिद्धि नहीं होगी किसका अनुभूति करेगा भाव धर्मांतर में होने वाले जो आकृति है सुखादी आकृति वहां बननी है उसको लेना है यहाँ ये परिणाम की नात्य क्यों सुखादी रूप प्रधान अभिक्रिया बिना प्रधान जब विकृत नहीं होगा सुखादि रूप से तब तक इसको भोग नहीं मिलेगा तो धर्मांतर की अपेक्षा रखने वाले को भोग नहीं मानेंगे अन अपेक्षा मानेगे तो की सिद्धि नहीं होगी पुरुष की ये कहें है कि रूप प्रधान सिद्धांतिक्रिया बिना जो रूप प्रधान की विक्रिया सुख दुख और बिना भोगा सिद्धि पुरुष में भोग की सिद्धि होगी सिद्धि होगी नहीं तो धर्म ग्रिया के अपेक्षा न रखने वाली बिक्रिया पुरुष में उसको भोग मानोगे तो पुरुष को भोग सिद्धि नहीं होगी आगे न द्वितीय द्वितीय पक्ष क्या है कि चैतन्य मात्र गण असाधारण असाधारण केवल उसी में रहने वाले को असाधारण धर्म हो उसको भोग मानोगे तो चैतन्य असाधारण विक्रिया भोग जब चैतन्य असाधारण विक्रिया कोई भोग मानोगे दूसरा पक्ष लोगे तो क्या होगा इत्यत्र हेतु अभाव हेतु नहीं मिलेगा हेतु देखा ना बनेगा नहीं इसलिए क्या होगा स्व असाधारण विक्रिया भोग वक्त बोलना पड़ेगा सो असाधारण विक्रिया भोग अपने में रहने वाला जो असाधारण धर्म है वो भोग कहेंगे तो अग्नि आदि में भी एक असाधारण धर्म है कौन है उष्ण आदि यही भाषा में कहा था और आदि असाधारण धर्म बता अग्नि आदि अभोक् हेतु स्व असाधारण धर्म विक्रिया को भोग मानना हो तो अग्नि आदि में अपने असाधारण धर्म सब में है एक एक में यही कहा टीका में कहा उस स्थिति में अग्नि आदि में अति व्याप्ति हो जाएगी भोग की स्व सर्वस्या सारे संसार में जो भी पदार्थ हैं अपने अपने में एक असाधारण धर्म सबके पास है सब में असाधारण धर्म है एक एक में विक्रियावान हो जाएंगे सारे इसलिए पुरुष भोक्तृत्व तो पुरुष में सिद्ध होना संभव नहीं होगा ये भोगकालीन असाधारण विक्रियावत्म तो प्रधान अस्थित और भोगकालीन असाधारण धर्म मानोगे तो प्रधान में भी है क्योंकि भोगकालीन असाधारण धर्म क्या सुख दुख चाहिए वो प्रधान सुख दुख आदि आकार बना दे तब इसको भोग होना है वहां भी विक्रिया है ये कहा तत्कालीन सुखादि विक्रियावत्ति वो भी भोगकालीन सुखादि विक्रिया है कौन प्रधान दोस्त देते हैं औष इत्यादि कहा औषदि असाधारणी सांख्य करता है भोग कालीन असाधारण बिक्रिया भोग भोग कालीन जो असाधारण बिक्रिया है उसी को तो हम भोग मानते हैं हमारी मान्यता उसी का नाम है भोग कालीन जो असाधारण बिक्रिया है भोग है न चाह अग्नियाधे तत्कालीन विक्रिया अस्थित आपने तो भाष्य में कहा अग्नि आदि भी भोक्तृत्व तो आ जाए अग्नि भोगकालीन असाधारण धर्म है कहते हैं अग्नि आदि में यह नहीं कि पुरुष को जिस में सुख दुख हो उस समय में अग्नि आदि उष्ण बन जाए विक्रिया हो जाए कोई नियम नहीं है कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है ये पूर्व का कहना नोगकालीन असाधारण बिक्रिया है को भोग भोगकालीन जो असाधारण बिक्रिया उसी को हम भोग मानते हैं पहले वाले पक्ष ही लेंगे आप द्वितीय पक्ष लेंगे अग्नियादे तत्काली नियम बिक्रिया पुरुष के भोग काल में अग्नि आदि के बिक्रिया नियमता नहीं है कभी हो सकता कभी नहीं हो सकता वे विचारी है वो अग्नि जलना ही चाहिए उस काल में ऐसा कोई नियम है क्या पुरुष को सुख तो ऐसा नियम नहीं है इत्यादि का ना प्रधान से प्रसंग प्रधान को मानो नहीं प्रधान में तो रहेगा का, उस काल में बिक्रिया सुख आदि बिक्रिया कहेंगे तो हमें इष्टापत्ति है प्रधान के लिए नहीं सकते है इष्टापति इति है वो तो इष्टापति वहां भी विक्रिया है दोनों मानते हैं दोनों मिल करके भोग होता है हम ये मानते हैं अब पहले एक केवल भोक्तृत्व तो इसी में माना था पुरुष ने माना अब कोई गति न मिलने से दोनों मिलके कहना चाहेगा वो न तो प्रधान प्रसंग प्रधान में भी भोक्तृत्व तो प्रसंग आएगा सिद्धांत बोले तो कहते इष्टापति परिहार संकत है इष्टापति आप जो आपत्ति दे रहे हम इष्टा है वो प्रधान में भोक्तृत्व मानते हैं हम दोनों मानते हैं ये कहना चाहेगा टिप्पणी दो की इष्टापत्ति अत्र पंचमंत्र पाठो युक्त है है ऐसा पाठ अच्छा होता हाँ हेतु बना रहा है ना अब जो दो आपत्ति हमें इष्ट है पंचमंत पाठो युक्त इष्टापत्ति प्रथमांत है वहां इष्टापत्य है ऐसा पाठ अच्छा होता ऐसा टिप्पणी कार्य अच्छा तो कैसे तो कहा इष्टापति कहा तो पूर्वादी बोलता है भाष्य में सांख्य बोलता है प्रधान योगपद इति पुरुषपद भोक्तृत्व हाँ। दोनों मिलकर के एक साथ भोग होता है भोक्तृत्व दोनों मिलेंगे तब होगा केवल पुरुष में भोक्तृत्व तो नहीं केवल प्रधान में भी नहीं प्रधान पुरुष द्वयोर युगपद भोक्तृत्व एक साथ दोनों में भोक्तृत्व धर्म आ जाता है प्रधान और पुरुष दोनों में एक साथ भोक्तृत्व आता है ऐसा यदि कहे संख्या सिद्धांत का न यदि दोनों में भोक्तृत्व तो आ गया तो फिर क्या होगा प्रधान से पार्थ अनुपत्य फिर प्रधान में पार्थ नहीं आएगा जो समुदाय होता है दूसरे के लिए होता है पुरुष के लिए होता है क्या तो प्रधान वो नहीं बनेगा क्यों दोनों समान भोक्ता है तो एक को भोक्ता बनाना एक को भोग्य बनाना पार्थ बनाना यह संभव नहीं होगा प्रधान से पार्थ अनुपत्य सिद्धांत ने कहा प्रधान में फिर पारार्थ ने दोनों में एक साथ भोक्तृत्व मानोगे प्रधान पुरुष दोनों में तो प्रधान में पारार्थ नहीं आएगा माने पुरुष के लिए प्रधान है ऐसा नहीं आएगा अनुपत्य इसी की व्याख्या करते नहीं भोक्तों और द्वयो इतर इतर इतर इतर गुण प्रधान भाव भूपत्य दोनों भोक्ता है दो में एक गौण होगा एक मुख्य होगा ऐसे गुण प्रधान भाव होना संभव नहीं है दो वयो और भोक्तृ दोनों भोक्ता जब बन जाएंगे तो दोनों में से एक को गौण बना देना एक को मुख्य बनाना नहीं बनेगा नहीं उभयोर भोक्तोर द्वयोर नोक्तोर द्वयो दोनों भोक्ताओं का इतर इतर गुण प्रधान भाव एक दूसरे में गुण प्रधान भाव एक को मुख्य बना देना एक को गौण बना देना ना उपद्य ठीक नहीं होगा जैसे कैसे प्रकाश आयोर युवक प्रकाश जैसे दो तो प्रकाश तो एक दूसरे के प्रकाश में गौण प्रधान भाव होगा क्या यह कम प्रकाश करता है या ज्यादा प्रकाश है ऐसा प्रकाश तो प्रकाश है वैसे यहां दोनों भोक्ताओं में गौण प्रधान भाव करना संभव नहीं है जैसे दो प्रकाश हो तो दोनों में से एक को गौण बनाना एक को मुख्य बनाना ऐसा नहीं तो प्रकाश तो प्रकाश है ठीक इसी प्रकार दोनों भोक्ताओं में गौण प्रधान भाव करना संभव नहीं होगा फिर प्रधान में पार्थ नहीं आए ऐसा दोनों मिलाकर के भोक्ता मानोगे तो पारा नहीं आएगा एक सांखे बोलता है नहीं नहीं हम दूसरे मानते हैं पुरुष का जो अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ता है ना उसका नाम भोग जो शतुगुण से युक्त होने पर अंतकरण कभी रजोगुण से युक्त होता है कभी तमगुण से युक्त होता है कभी शतगुण से सत्वांगी होगा जब सत्व प्रधान वाला अंतकरण जब बनेगा जब उस काल में पुरुष का प्रतिबिंब भाषता है अनुभूति होती है को पड़ता है अंतकरण में उसका नाम भोग ये पूर्वादि कहेगा हम दोनों को को भी नहीं नहीं मानते मुश्किल हो जाएगा पारार्थ आएगा दोनों मानने पर इसलिए भाष्य में कहा ये कहांख्यों का कहना है भोग धर्मवती सत्मांग भोग धर्म वाला है अंतकरण सत्व गुण प्रधान है जिसमें ऐसा चेत सत्य धर्मवती धर्म धर्म धर्म वाला जो चेतन है क्या है है जिसमें अंगी बना, है, प्रधान बना है। अंगी बने प्रधान ऐसा टिप्पणी आदि का प्रधान सत्ता जब बनता है चित्त उसमें वो भोग धर्म वाला हो जाता है उसमें पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंबोदय पुरुष का चैतन्य का प्रतिबिंब का उदय हो जाता हुआ उसी का नाम भोग होता है उसी का नाम भोग है एक कहा अभिक्रिय पुरुष से जो अभिक्रिय पुरुष का भोक्तृत्व कहना यही है और प्रतिबिंब उदय हो जाना सत्गुण जब विशेष हो जाता है तो चित्त में पुरुष का प्रतिबिंब का उदय हो जाता है वो उदय होने का नाम ही पुरुष को भोक्ता भोक्तृत्व मानना वही है यदि चेत ऐसा बोले बोले क्या। तो प्रतिबिंब पुरुष में विशेषता कुछ नहीं है तो भोक्त पुरुष कैसे बना वो तो चित्त बन जाएगा भोक्ता कौन बनेगा चित्त बनेगा पुरुष तो कुछ नहीं होगा पुरुष से विशेषा भाव है जो पुरुष में कोई विशेषता नहीं वो तो चित्त में विशेषता आ गया पुरुष के प्रतिबिंब पड़ने से कहां विशेषता आ गए चित्त में विशेषता है पुरुष में तो नहीं है विशेषता भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक है फिर भोक्ता भोक्तृत्व तो की कल्पना कर दो पुरुष भोक्ता है भोक्ता है कर दो ये अनर्थक है ये, ये सिद्धांत ने कहा ठीक है भोक्ता ही शेषी भोगश्य शेष उभयोर भी शेष शेषी भाव नश्या पूर्वादि कहा था दोनों ही मिलाकर के हम भोक्तृत्व मानते हैं प्रधान पुरुष युगपद भोक्तृत्व दो युगपद भोक्तृत्व ये कहा था उसके खंडन कर रहे हैं भोक्ता ही शेषी देखो भोक्ता होता है शेषी और भोग होता है शेष शेष होता है माने शेषी के लिए शेष होता है भोगता ही शेषी शेष शेष भोगस भोग शेष और भोग शेष होता उभय भोग तृत्य दोनों को जब प्रधान पुरुष दोनों को ही एक भोग क्या भोक्ता मानोगे तो शेष शेषेष भाव हो फिर ये नहीं होगा पारार्थे नहीं होगा मुख्य और गौण दोनों नहीं बनेगा शेष शेष भाव नहीं होगा अंगांगी भाव नहीं होगा ये कहा ये कहा न करके सिद्धांत ने बोला न प्रधान से पार्थ अनुपत्ति अगर दोनों मिलकर के भोक्ता मान तो प्रधान में पार्थ नहीं आ भोग सत्युण प्रधान चेतो रूपेण परिणत प्रकृति रेप धर्म प्रकृति का धर्म है पुरुष का नहीं प्रकृति का धर्म कैसा सत्यगुण प्रधान जो चित्त है जिस अवस्था में चित्त में सत्य प्रधान हो रखा है सत्यगुण प्रधान चेतो रूपेण प्रधान चित्त रूप से परिणत जो प्रकृति है चित्त रूप से परिणत होने वाली प्रकृति है सत्य प्रधान चित्त रूप से परिणत जब प्रकृति हो जाती है उसी का धर्म है प्रकृति का धर्म है भोग तथा तस्या विक्रिया उपत्ति प्रकृति में तो विक्रिया हो ही जाती है तस्या प्रकृति है विक्रिया उपत्ति है उस प्रकृति के विक्रिया हो जाती है इसलिए न पुरुष पुरुष में भोग नहीं है भोग प्रकृति का है जब शतुगुण विशेष होकर के चित्त चित्त रूप से परिणत हो जाती है प्रकृति तब भोग है वही भोग है प्रकृति का धर्म है भोग से अभिक्रिया उपत् न पुरुष से उस प्रकृति में तो विक्रिया संभव है न पुरुष से पुरुष में नहीं है तस् अभिक्रियवाद पुरुष अभिक्रिय है इसलिए वो धर्म पुरुष का नहीं भोक्तृत्व तो इसका है प्रकृति का है टिप्पणी तीन नंबर की सत्व तो इत्यादि कहा रजसोपि उपलक्षण ये जो तो सत्व तो गुण प्रधान चेतो परिणत प्रकृति देव धर्म था तो रजोगुण भी लेना होगा क्यों दुखानुभव से भोग जैसे सुख के अनुभव को भोग मानना है उसी प्रकार दुख के अनुभव रजोगुण का धर्म है दुख तो वो भी उसको भी लेना है इसलिए यार रजसूपी उपलक्षण है ये सत्वांगिनी का अर्थ रज को भी लेना है केवल सत्व ही नहीं लेना ये कहा ठीक है नोगा भाव प्रसंग जब प्रकृति का धर्म हो तो भोग फिर चित्त को होगा प्रकृति को होगा न तो भोग बोलता है ना भोगा भो भो प्रसंग भी नहीं रहेगा क्यों तने पुरुष से तथा चित्त प्रतिबिंबत्व मात्रेण भोक्तृत्व कथे वो जो सत्व प्रधान रूप से चित्त में जो प्रकृति का धर्म हुआ विशेष प्रतिबिंब हुआ उस रूप से चित्त तथा चित्र चित्त प्रतिबिंबित तो प्रतिबिंबित मात्र जो चित्त में प्र, प्रधान जो प्रकृति है वो सत्वगुण रूप से जब ए, चित्त में हो जाती है तो क्या हो जाता है उस पुरुष का प्रतिबिंब पड़ जाता है चित्त में प्रतिबिंब पड़ने का नाम ही भोग तो पुरुष का भी माना जाएगा भो पुरुष का हो जाएगा प्रतिबिंब उसका है इसलिए पुरुष का भोग्प व्यपदेश हो जाएगा गौण प्रयोग हो जाएगा पुरुष के लिए भोक्तृत्व तो गौण प्रयोग हो जाएगा मुख्य तो प्रकृति एक का ही है संकते एक पूर्वाधि भोगधर्मवती सत्वांगिनी चेतसी पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंबोदय अभिक्रिय वक्तृत्व भोग भोगधर्म वाला है चित्त ऐसा है सत्वांगिनी सत्गुण प्रधान वाला चित्त है वो प्रकृति वा सत्गुण प्रधान होकर के चित्त रूप में परिणत हो रखी है प्रकृति उसी प्रकृति में पुरुष चैतन्य प्रतिबिंब उदय पुरुष का जो चैतन्य का प्रतिबिंब का उदय हो जाता हुआ उसी का नाम है। यही है प्रतिबिंब का उदय होना ही भोक्तृत्व है कहा पुरुष से विशेष आप ही भौतिक पुरुष में कोई विशेष नुन भौतिक अनर्थक हो जाए कैसे होगा तो टीका में बोलते हैं टीका में कहेंगे सत्वांगिनी का व्याख्या करते हैं सत्व गुणों अंगी माने प्रधानमंत्री तस्मी चेत जिस चित्त में सत्व प्रधान हो रखा हो सत्व गुण सत्व माने सत्व गुणो अंगी माने प्रधान अंगीकार तो प्रधान मुख्य है उस चित्त में पुरुष का जो प्रतिबिंब पटना उसी का नाम भोग है ये पूर्वाधिक तो सिद्धांतगत तो तरही चित्तगत तो भोगे चैतन्य विशेष हो जाएते अब प्रश्न उठेगा इसमें तो भोग तो चित्त में निकला तो चित्तगत भोग से पुरुष में कोई विशेषता पैदा होगा कि नहीं होगा पैदा होगी कि नहीं होगी विशेषता भोग चित्त में निकला ना प्रतिबिंब का उदय चित्त में होना है पुरुष का तो वो गो माने भोगता मानना है पुरुष को तो यही सिद्धांत पूछ रहे हैं तभी तब तो चित्तगत भोगे ना भोग तो चित्त में हो गया <coughs> प्रतिबंध चित्तम में पड़ा चित्तगत भोगे ना चैतन्य विशेषो जाये ते बा नैतन्य विशेष कोई उत्पन्न होता है कि नहीं होता दो विकल्प है विकल्पिया ना द्वितीय क्या द्वितीय पक्ष पेड़ क्या आए नहीं होता विशेषता नहीं ये कहेंगे तो क्या होगा तब कहा न पुरुषता है तो भोक्तृत्व तो कल्पना कामता का हो जाएगा विशेषता आने पर द्वितीय पक्ष का खंडन किया किंच अश्विन पक्ष है अच्छा आद्य पक्ष की बात बाद में चलेंगे कोई विशेषता है तो बाद में बताएंगे इसी पक्ष में द्वितीय पक्ष में केशविन पक्ष स्वकीय शास्त्र प्रणयम प्रणयन सब व्यर्थ हो और इस पक्ष में द्वितीय पक्ष में पुरुष में कोई विशेषता नहीं आनी है तो स्थिति में तुम्हारे जो शास्त्र का बंद मोक्ष शास्त्र का प्रणयन करना है वो भी व्यर्थ पड़ जाएगा बंद मोक्ष शास्त्र का स्वकीय शास्त्र सांख्यो के शास्त्र सांख्यकारिका आदि जो भी है ये व्यर्थ हो जाएगा ये कहा किंच अश्विन पक्ष में द्वितीय पक्ष में टीका में यह विकल्प पहले देखना चाहिए पूछा था तरी चित भोग ना चे ने विशेष हो जाए के वाह ये नवा वाला पक्ष है कोई विशेष पैदा नहीं होता यदि ऐसा है तो पुरुष का बंधन भी नहीं तो मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा विशेषता कोई आ जाए बद्ध हो जाए तो मुक्त करने के लिए शास्त्र के काम आ जाए ये कहा विशेष अच्छा अश्विन पक्षीय शास्त्र प्रणय व्यर्थ बेर्त व्यर्थ बेर्त व्यर्थ हो जाएगा यदि कहा भोग रूपाचे भाषण सिद्धांत बोल रहे हैं भोग रूपे अनर्थ पुरुष से नास्ती भोग रूप अनर्थ यदि पुरुष को नहीं है चित्त में है भोग तो पुरुष भोग एक अनर्थ है तो ये जो अनर्थ पुरुष में यदि नहीं है भोग रूप अनर्थ पुरुष में नहीं है सदा निर्विशेषत्व अब क्यों नहीं है हमेशा निर्विशेष है वो भोग रूप विशेष आता तो अनर्थ आ जाता पुरुष में उसको मुक्त करने के लिए शास्त्र की जरूरत थी तो जरूरतें नहीं पड़ी अनर्थ कश अपननाथम मोक्ष साधन शास्त्र फिर किसको हटाने के लिए भोग रूप अनर्थ यदि पुरुष के नहीं निर्विशेष है फिर कस्य अपना अपन हटाने किसको हटाने के लिए जो मोक्ष साधन शास्त्र मोक्ष के साधन जो शास्त्र है तुम्हारे गुरुजनों ने दुनिया भर के शास्त्र बना रखे हैं शास्त्र किसके लिए बनाया जाता है शास्त्र वो बोलेगा, बोलेगा अविद्या अध्याय रूपित अन्य अनर्थ अपना अपनयनाय शास्त्र प्रणये अविद्या शब्द का प्रयोग वो नहीं करते हैं ट्रिप्पणी कारण अविद्या अविवेक को हटाना है अविद्या शब्द का प्रयोग सांख्य में नहीं होगा भाष्यकार ने अविद्या बोला तो टिप्पणीकार बोले क्योंकि उन्होंने अविवेक अविवेक शब्द का कर प्रयोग करते हैं अविद्या शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं सांख्य का कहना वो कहेंगे शास्त्र इसलिए सार्थक हो जाएगा अविवेक के कारण से आरोपित जो अनर्थ है वास्तव पुरुष में अनर्थ है ही नहीं अभिवेक के कारण मैंने प्रकृति और पुरुष का विवेचन नहीं कर पाया भेद ज्ञान से मुक्त होना है ना प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान से मोक्ष होना है भेद हो नहीं पाया। तो अभिवेक है तो अविद्या अध्यारूप अभिवेक से आरोपित जो अनर्थ है उसको हटाने के लिए शास्त्र परिणाम शास्त्र का परिणाम हो जाएगा हमारे यहां शास्त्र की रचना किसके लिए अभिवेक के द्वारा जो अनर्थ प्राप्त है उस अनर्थ को हटाने के लिए इत यदि ऐसा सांख्य बोले तो सिद्धांत कहते हैं परमार्थत पुरुषो भोक्त न करता प्रधानमंत्र कर्तृक् परमार्थ सदरम पुरुषाच कल्पना आगम बाह्य निर्तुकाच नागरत भी ऐसी स्थिति में सिद्धांतिक देखो फिर परमार्थ पुरुषो भोक्त तुम जो मानते हो वास्तव में पुरुष भोक्ता ही कहते हो वास्तव्य भोक्ता है और इधर बोल रहे अभी अविद्या अभिवेक के द्वारा आया हुआ अनर्थ हटाने के शास्त्र आदि है वास्तव में फिर भोक्ता कहा वास्तव भोक्ता कहाँ रहा तुम्हारा कहना ये क्या है पर पुरुषो भोक्त तुम्हारे यहां जो नारा है घोष है तुम्हारे आगे वास्तव में पुरुष भोकता ही है न करता करता नहीं है और प्रदान करता ही है न भोक्तृक्ता नहीं परमार्थ सद वस्तुंतर अब वास्तविक अन्य पुरुष अन्य वस्तु है कौन प्रधान परमार्थ सत, सत वस्तु सद वस्तु है एक विद्यमान वस्तु और अन्य वस्तु है ये पुरुष से अतिरिक्त है प्रधान ये जो बोलते हो पुरुषाच सर्वस्तुअरम पुरुष से भिन्न वस्तु है प्रधान कहना यह कल्पना ये सारी कल्पना जो करते हो पुरुष को भोगता ही है करता नहीं और प्रधान करता ही है भोगता नहीं।, नहीं और प्रधान वास्तविक वस्तु है पुरुष से भिन्न वस्तु है सद वस्तु है ये जो कल्पना है आग बाह्य स्त्रुति है सारी स्तुति बाह्य है बाई है, व्यर्थ व्यर्थ कल्पना है निर्तुका कोई इसमें कोई प्रमाण मिलने वाले नहीं इस कल्पना के पीछे कोई युक्तियां नहीं है प्रधान प्रमाण नहीं है ची न आदर तब्या मोक्ष भी फिर इनके आदर नहीं देना चाहिए मुमुक्षों को जो मुमुक्ष होंगे उनके इनकी कल्पना के ऊपर आदर नहीं देनी चाहिए यह कहा ठीक है देखें होने आद्य सब सत्यो व सत्यो वही है ना आद्य पक्ष पहले यह शंका किया था विशेष उत्पन्न होता है विशेष हो जाए थे नवाका था नवा वाले का खंडन हो गया विशेष होता है यदि आद्य पहला पक्ष मानेंगे माने पुरुष में भी विशेषता आ जाता है चित्तगत भोग से पुरुष में विशेषता आ जाता है पर क्या होगा विशेषता आ जाती है कहने पर सब विशेष जो आया हुआ विशेष है सत्यवा फिर होगा पुरुष में जो विशेष आ गया चित्तगत भोग के द्वारा पुरुष में जो विशेष आया सत्य है कि असत्य है फिर का विकल्प मानो सत्यवा व सत्यवा ये विकल्प दो विकल्प खड़ा करके बोलते हैं सत्य विशेष वत्व पुरुष से भीकार यदि सत्य विशेष हो जाएगा विशेष पुरुष हो जाएगा सत्य विशेष विशेष सत्य है तो विशेष सत्य विशेष तो पुरुष में आ जाएगा तो जो सत्य विशेष भक्त तो होगा विकारी हो जाएगा पुरुष पुरुषी सनिधाय इसमें तो मन में रख रह रहे इसको खोल नहीं रहे पहले पक्ष सत्य सत्य पक्ष को तो अपने मन में रख करके सन्निधाया मनसी संधाय अश आरोपित विशेष भक्त में अस्तित आरोपित विषय असत्य को पहले लेते आरोपित विषय है ये वाला लेते पहले इसको लेते हैं कहा या द्वितीय संकत होना चाहिए था आद्य आद्यम संकत है या, पूछा तो ऐसा था सत्यो व असत्यो वसत्य वाला पक्ष को लेकर के यहां तो <coughs> तो ले बोल रहा है द्वितीय संकत होना चा, चाहिए था ये भाषा में अविद्या अध्याय अनर्थायण शास्त्र आदि प्रणय इत्यादि कहा था अविद्या अपनाय के लिए तो असत्य वाला पक्ष को लेकर के बोल रहे हैं ठीक है अनर्थ क्या है भोग रूप अविवेक से आरोपित जो भोग है अनर्थ भोग अभ, के कारण भोग मान बैठा है उसको हटाने के लिए शास्त्र आदि हो जाएगा ये कहा सिद्धांत कहते हैं तरी भोक्तृत्व विशेषवत्त कर्तृत्वादी विशेष प्रधान आदेश आरोप आरोपत्व तो एवं अंगीकर जैसे भोक्तृत्व विशेष जैसे भोक्तृत्व विशेष जो विशेस हुआ आरोपित है ठीक इसी प्रकार कर्तृत्व विशेष को भी आरोपित तो मानो प्रधान में यही सिद्धांतिकार है तभी भोक्तृत्व विशेषवत्त जैसे भोक्तृत्व विशेषवत पुरुष आरोपित है इसी प्रकार कर्तृत्व आदि विशेष जो कर्तृत्व धर्म प्रधान मानते हो उसको भी प्रधान आदेश आरोपत्व तो में अंगीकर् उसको भी आरोपी मानना सही होगा वह वास्तविक क्यों मानना प्रधान में भी आरोपित है दोनों में आरोपित है ये मानो न अर्धवि वैशम भैशा, अस्पद उक्त रीत्या बंदमोक्ष व्यवहार से न अर्धवि वैषम वैश अर्धा करना ठीक नहीं है वैश्व होता है हिंसा अर्धवैश ठीक नहीं आधा हिंसा करना ठीक नहीं पुरुष में तो आरोपित मानना और प्रधान में सत्य मानना ऐसा नहीं जब पुरुष में आरोपित मानो तो प्रधान में भी आरोपित मानो ये कहा अर्धवैसम अस्पत उपतृत्या हमारे युक्ति से औपाधिक और अनुपाधिक भेद दो भेद हैं। औपाधिक रूप से बंधन है और अनुपाधिक रूप से बंद मोक्षादि व्यवस्था है ही नहीं हमारे युक्ति से सिद्धांत कह रहे अस्पत उपतृत्या बंद मोक्ष व्यवहार सिद्धपत्ति हमारे तरीके से हमने जैसे बताया पहले बताया उपाधिक और अनुपाधिक दो भेद है औपाधिक भेद में सब बंधमोक्ष शास्त्र आदि हो जाएंगे अनौपाधिक अवस्था में बंद मोक्षादि शास्त्र की जरूरत ही नहीं ऐसी स्थिति है उसमें जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हो जाता है तो वहां शास्त्र आदि के प्रणय की, की जरूरत ही नहीं है उपाधि अवस्था को लेकर बंदा शास्त्र जाएंगे व्यवहार सिद्धि को प्रत्येक आरोपत्वी कर्तव्य में है ना दो नंबर आरोपत्मिति आध्यासिक काल्पनिक मानो वहां भी अब प्रधान में भी आरोपित मानो आध्यासिक संबंध मानो जब पुरुष में आरोपित माना है तो प्रारंभ में आरोपित मानो टीका टीका में तथा कल्पनाया प्रयोजना भाव ऐसी कल्पना करना पुरुष में आरोपित हो जाना अभिवेक के द्वारा आरोपित होना प्रारंभ में सत्य होना यह हो कल्पना है इसमें प्रयोजनाभाव ऐसी कल्पना में कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं ऐसा होने से प्रमाणाभाव कोई प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण नहीं मिलता प्रत्युत सर्वस्त्र विरोधा प्रत्येच दूसरे सारे स्तृतियों का व्याकोप हो, हो जाएगा विरोध हो जाएगा ऐसी स्थिति इसलिए परमार्थता इत्यादि शब्द कहा परमार्थता पुरुषो भोक्त इत्यादि जो कल्पना है आगम पाई है ये कहा था ठीक है पुरुषात वस्तोतरम से प्रधानमंत्री पुरुष से भिन्न क्योंकि पुरुषात्पद बाद में है और वस्तुंतरम पहले है किंतु तो अन्वय किन्वय कर में आगे पीछे कर देना कहा भाष्य में आगे पीछे है पुरुषात्म से प्रधान भिन्न वस्तु सत्य वस्तु प्रधान ऐसा मानना ये सब कल्पना आगम वाई है इत्यादि कहा उक्त दोष जातम सांख्य से मतम न आकर्तव्य जो मोक्ष होंगे मोक्ष चाहने वाले जो होंगे इनकी जो कल्पना को आदर नहीं देनी चाहिए पुरुष भोगता ही है हाँ और प्रदान करता ही है और प्रदान एक वास्तविक वस्तु है पुरुष से भिन्न है इत्यादि कल्पना ये जो हैं, इसमें आदर नहीं देना चाहिए उक्त दोष से जातम जितने भी दोष सांख्य मत भी है इनका सांख्य उक्त दोष से जातम जितने भी दोष वर्ग है ये मत है जितने दोष वाले जो मत सिद्धांत है मोक्ष कामीना ना आदर तक जो मोक्षकामी व्यक्ति होगा मोक्ष चाहने वाला होगा उसको यह आदर नहीं देना चाहिए उसमें यहां पर नोक यही यहाँ पर सूचित करने के लिए कहा गया न तो द्वेष पक्षपातादी पातादिहास है ना कोई हमारे पास में पक्षपात हम पक्षपाती भी नहीं है पक्षपात नहीं करना चाहते हैं और द्वेष भी नहीं है शाखियों के साथ हमारे कोई द्वेष भी नहीं है हम अपने जो मोक्षकामी लोग हैं उनको कहते हैं मार्ग ऐसा है सावधान रहो इतने बोलना चाहते हैं द्वेष पक्षपात आदि हमारे पास कुछ भी नहीं ये सिद्धांत ने कहा ना तू द्वेष पक्षपात इत्यादि इसलिए कहा ना आदर तब्य आदर नहीं देना चाहिए ऐसा कहा तीन नंबर की टिप्पणी द्वेष पक्षपात आदि द्वेश अधीन तया द्वेश के अधीन होकर के हम ऐसा बोल रहे हैं ऐसा नहीं ये कहा आगे आत्मा पक्षे भी निरसनीय बंधा बाबा शास्त्र प्रणन अनर्थक्य में शंका बोलेगा महाराज जैसे हमारे मत में शास्त्र परिणन अनर्थक है आपके मत में भी अनर्थक है एकत्व पक्ष है ना आप अद्वैतवादी है एकत्व पक्ष है तो उसमें भी किसके लिए शास्त्र का परिणन होगा जब शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है किसके लिए शास्त्र का व्यवहार होगा वह शास्त्र का प्रणन आपके यहां व्यर्थ है ये सांख्य शंका करेगा कहाती का मैं आत्मात्व पक्षे की आत्मा एक एक अद्वैतवादी है अद्वैतवाद में भी निरसनीय बंदाभा जिसको नष्ट करना था निवृत्ति करनी थी जिस बंधन की वो बंधन है ही नहीं निरसनीय भावात, निवृत्ति करने योग्य जो, जो बंधन है वो है ही नहीं ना होने से क्योंकि एक ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं आपके यहां बंदाभा शास्त्र प्रणन आना शास्त्र का प्रणयन जो शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना, पढ़ाना जो चल रहा है परंपरा जो है बनाना शास्त्र को चयन करना बनाना अनर्थक ही है यह शंका करता है संकते का एकत्वी भाषण का एकत्वी में भी वेदांति के मत में भी शास्त्र प्रणना आदि अनर्थक्यम शास्त्र प्रणाली जो होंगे वो अनर्थक ही होगा इस चेत न सिद्धांत का न क्यों कहते अभाव उसका कोई आए नहीं तो शास्त्र प्रणय होगा एकत्र बाद में जब पहुंचेंगे तो शास्त्र के न गुरु न शिष्य न शास्त्र कुछ भी नहीं होगा तत्र वेदा अवेदा भवंती इत्यादि है उसमें कोई नहीं क्यों सत्सु ही न क्यों नहीं होगा अधिकार कोई व्यक्ति नहीं होगा वहां शास्त्र किसके लिए प्रणन करेगा अभाव आप न गुरु है न शिष्य है कोई है नहीं तो इसलिए कोई जरूरत क्यों इसी की व्याख्या कर रहे सत्सु ही शास्त्र प्रणेत्रादिशु शास्त्र प्रणेत्रादिशु सत्सु शास्त्र प्रणेता के होने पर यदि हो शास्त्र प्रणेता हो शिष्य हो गुरु हो सब हो उस स्थिति में तत्फलार्थी और उस शास्त्र के फल बंद मोक्ष आदि जो भी चाहने वाले होंगे शास्त्र के फल चाहने वाले मोक्षा आदि चाहने वाले होने पर शास्त्र से प्रणयनम अनर्थकम सार्थकम वाई कोई उस काल में तो कल्पना हो सकती है सार्थक है की अनर्थक है मान्य शास्त्र प्रणत करने वाले हों उसके फल चाहने वाले लोग हों उस काल में शास्त्र प्रणन सार्थक है अनर्थक है विचार एक कल्पना सिद्ध हो सकती है किंतु नहीं आत्मिकत्वे या आत्मा एकत्व बैठा हुआ है हा न वहा गुरु है ना शास्त्र है शिष्य ऐसी स्थिति में है नहीं आत्मिकत्व शास्त्र प्रणेत्रिन्न सन्ती आत्म एकत्व बुद्धि हो गई है उस स्थिति में शास्त्र प्रणत्र जितने भी आत्मा से भिन्न कोई रह गए क्या नहीं रहे नहीं आत्मिकत्व शास्त्र प्रणेत्रास्त्र प्रणेत्री आदि जितने भी हैं तत्व भिन्ना माना आत्मनो भिन्न आत्मा से भिन्मा न शांति है तदभावे जब शास्त्रादि है ही नहीं प्रणत्र आदि न होने पर एवं विकल्पना इस त्री फिर इस प्रकार की जो तुम विकल्पना कर रहे हो शास्त्र प्रणद आदि अनर्थक्य होगा विकल्पना होनी नहीं जब कोई है ही नहीं एक ही आत्मा है विकल्पना बननी नहीं है एवं विकल्पना एवं अनुपना जो तुम्हारी विकल्पना है यही अयुक्त है ये अनुपम है ये सिद्धांत एक नंबर टिप्पणी ईएम पाठांतर में या एवं है किसी किसी पुस्तक में ईएम पाठ है ईएम विकल्पना एवं अनुपन्ना ऐसा भी पाठ है ये विकल्पना ही अनुपन्ना है ऐसा भाष्य में आगे आत्मिक जब आत्मयकत्व स्वीकार कर लिया तुमने सिद्धांत बोलते हैं तुमने कहा ना आत्मिकत्व पक्ष में भी शास्त्र प्रणय अनर्थ होगा करके कह रहे हो तो तुमने आत्मकत्व पक्ष स्वीकार किया कि नहीं किया तभी तो प्रश्न उठा रहे हो तुम अद्वैत को मान करिए तो तुमने ये प्रश्न उठाया है ये सिद्धांत है रहे हैं अभ्युपगत आत्मयक जब आत्मयक स्वीकार कर लिया कर लेने पर क्या होता है प्रमाण प्रमाण प्रमाणार्थ अभ्युभगत भवता प्रमाण का जो अर्थ होगा शास्त्र का प्रमाण का जो अर्थ होगा वो भी आपने जान ही लिया होगा अभ्युपगतः प्रमाण का जो अर्थ होता है शास्त्र का अर्थ तो प्रमाण का अर्थ भी जान लिया आपने अब बता यदि त्व अभ्युगत छा जो आत्मिकत्व को जब स्वीकार कर लिया है तो प्रमाण का अर्थ भी आपने जानी स्वीकार कर लिया है जान ही लिया है तद है जब प्रमाण के अर्थ अभ्युभगम हो गया आपको स्वीकार हो गया उस स्थिति में आत्मिकत्व प्रमाणार्थ तद अभिगम विकल्प अनुपत्ति जब प्रमाण के अर्थ समझ लिया है आपने उस स्थिति में फिर यह विकल्प नहीं होनी चाहिए यह सिद्धांत का अनुपति मह शास्त्रम उस स्थिति में तो शास्त्र बोलता है विकल्प ना होनी संभव नहीं क्यों यत्र तु अस्य आत्म तद के न कम पश्चिद इत्यादि वृद्धा ने कहा जिस अवस्था में सब के सब आत्मरूप हो गए वहां किसको को किससे देखेगा न देखने के साधन है न देखने की वस्तु है के न इत्यादि के राधन न कम विषय पश्चेत वह विषय भी नहीं है साधन भी नहीं है इत्यादि शास्त्र प्रणयनादिपत्ति आणना शास्त्र प्रण प्रणनादी उपपत्ति शास्त्र प्रणादि की सिद्धि दिखाते अन्यत्र जरूरत है कहाँ है अन्यत्र आत्मकत्व से अन्यत्र द्वितीय अवस्था में होगा द्वैत भाव में होगा वहां शास्त्र प्रणय हो जाएगा ये कहा अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपार्थ अविद्या अग, विषय परमार्थ वस्तु स्वरूप से अतिरिक्त विषय जो अविद्या का विषय जब होगा या द्वैत तो होगा उस स्थिति में शास्त्र प्रणाम सार्थक हो जाएंगे जो द्वैत अवस्था में होगा उस स्थिति में शास्त्र प्रणाम आदि चरितार्थ हो जाए कहा यत्री इत्यादि विस्तर सुभाष प्रणाम का सार्थकता दिखाई अविद्या अवस्था में कहा दिखाया यही द्वैत में जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता द्वैत वास्तव में नहीं है युवा द्वैत जैसा होता है उस स्थिति में इतर इतरम पश्चिद इत्यादि अन्य होकर के अन्य को देखता है अन्य होकर के अन्य को सुनता है इत्यादि इत्यादि है इत्यादी। के। दोनों प्रकार की चर्चा है जब एकत्व का ज्ञान हो जाता है तो वहां पर शास्त्र प्रणाम व्यर्थ होते ये भी में दिखाया है क्यों ये जो किसी दिखाई तो असम विभाग सर्व आत्मभावूत तद के पश्चित इत्यादि से दिखाया जहां द्वैत है द्वैत है उस स्थिति में शाहपुर सार्थक है ये दिखाया है ही यैतम में इतर पश्यत्मशक उच्य है कहा। अच्छा, ठीक तद विपरीत निश्चय आद्यम प्रति तस्य प्रणनादोषा गुरवादी ने कहा था एकत्व तो पक्ष भी तो शास्त्र प्रणाली अनर्थक है ऐसा कहा सिद्धांत के नौ अभा बोल रहे हैं तो इसका अर्थ कर रहे ठीक है कि आत्मिकत्व निश्चय बंतम प्रति तस्यानर्थक्यम जो आत्मिकत्व निश्चय हो गया जिसको अद्वैत में पहुंचा हुआ है उसके लिए शास्त्र प्रणाली अनर्थक्य है ये कहना चाहते हो ये सिद्धांत पूछ रहे विकल्प पकड़ा करके किम आत्मिकत्व निश्चय बंतम प्रति तस् शास्त्र प्रण्य अनर्थक्यम उचित अनर्थकहे कह, कहा जाता है तथा विपरीतम प्रतिभा अथवा एकत्व में जो पहुंचा नहीं है उसके लिए शास्त्र प्रणयन अनर्थक माने द्वैत में बैठा है जो उसके लिए अनर्थक है क्या कहना चाहते हो विकल्प ऐसा विकल्प करके आद्यम प्रति पहले वाला कौन एकत्व में पहुंच गया जो उसके प्रति प्रणयनादिव प्रणायद भावाद वहां प्रणय होगा ही नहीं इसलिए अनर्थक क्या होना वहां अभावात अनर्थक दोष अभाव अनर्थक दोष आना ही नहीं है शास्त्र प्रणय हो तब ना शास्त्र ही नहीं है उसका अनर्थक दोष आने वाला ही नहीं है उसमें अभावाद कहा न अभावादी है उस काल में है ही नहीं शास्त्र प्रणय नहीं है तो क्या दोष लगेगा दोषी ही नहीं लगना अभावाद करके बोला दोष आपादनाभा दो न अभाद कर दोष के आपादन अभाव है दोष के यहां खड़ा नहीं कर सकते दोष खड़ा नहीं कर सकते हो कोई शास्त्र ही नहीं है वहां एकत्र अवस्था संग्रहवाक्य ये संग्रह वाक्य था अभावात नभावाद इतना संग्रह वाक्य है इसी की व्याख्या करते हैं कहा नौ इत्यादि करके कहा नहीं आत्मिकत्व इत्यादि आगे है नहीं आत्मयकत्व शास्त्र प्रणेत्रादय भिन्ना शांति आत्म एकत्व में जब पहुंच जाता है उस स्थिति में होने पर शास्त्र प्रणेत्र उस आत्मा से भिन्न नहीं रह जाते तद अभावे प्रणेत्रादि का अभाव हो गया आत्मा से भिन्न नहीं रहे तद अभावे बने शास्त्र प्रणेत्रादि अभावे शास्त्र प्रणादि के अभाव होने पर एवं विकल्पना फिर शास्त्र प्रणय अनर्थक होगा करके ये कल्पना करना है अनर्थक है कहा था ठीक नहीं आत्मिक तो इसके आगे निश्चिते इति शेष ऐसा लगा देना भाष्य दे। में शेष लगाना नहीं आत्मयक निश्चिते आत्मयिक्व के आगे निश्चित ऐसा शेष लगा देना टीकाकार बोल रहे हैं नहीं आत्मिकवे निश्चिते शास्त्र प्रणेत्रादय तथो भिन्ना सन्ती ऐसा पाठ वहां निश्चिते पद लगने से पाठ सही हो जाता है ऐसा टीकाकार ने कहा निश्चित कहा शेष है के आगे कत्वे निश्चिते ऐसा तदभावे आया है भाष्य में तदभावे एवं विकल्पना तद अभावे मैंने क्या शास्त्र प्रणेत्रादि इति अर्थवत्थक विपन्ना अर्थवान है कि अनर्थवान अर्थवत्थक अर्थवद है कि अर्थ अनाथ प्र... इस प्रकार की शास्त्र प्रणता अर्थव एक विकना है एक दृष्टि नुपन्ना पाठय तो अभी नए अस पाठो एवं न हो गर्गे नैब अनुपन्ना ऐसा पाठ करेंगे विकल्पना विकल्पना तो है अगर नैब पाठ हो कहें विकल्पना ऐसा कहेंगे ऐसा पाठ यदि हो भाष्य में तो फिर टीका में क्या करना नैब अनुपन्ना यदि पाठ हेतु तद अभावे यदि अनना एक निश्चय भाव भाव अभिधीयते है का अर्थ एकत्व निश्चय भावे शास्त्र प्रणाली विकल्पना अनर्थक नहीं होगी सार्थक होगी अर्थ लेना है तद अभावे पद के द्वारा क्या करेंगे उस स्थिति में कि एकत्व तो निश्चय अभाव करेंगे ये ऐसा कहा जाता है तदानिम निरस बंधाधि सत्वाद उस स्थिति में क्या होगा एकत्व तो विज्ञान के अभाव है ऐसी स्थिति में जो ये बंधन है कैसा जिसको ज्ञान के द्वारा निवृत्ति करनी ऐसे बंधन होने से तदानिम अवस्था में आदि निरसी बंधादी कल्पना बंद निवृत्त्य कल्पना जो हो बंद निवृत्ति के लिए शास्त्र कल्पनादी कल्पना बुद्धि है तो शास्त्र कल्पना ठीक, ये ठीक तो कल्पना है ये योजना करना कहा कि आत्मिकाते तय जनक शास्त्राथ तत्व से स्वान्व सिद्धवाद कहते भाई जब आत्मयकत्व निश्चय हो गया तभी तो तुम बोल रहे हो ना एकत्व तो पक्ष में भी दोष है करके एकत्व तो को जान करके बोला कि न जान करके बोला तुमने जो एकत्व तो पक्ष में भी शास्त्र प्रणन अनर्थक होता करके बोल रहे हो तो एकत्व तो को तुमने जाना कि नहीं जाना जाना होगा तभी तो शास्त्र प्रणन अनर्थक दिखा रहे हो ये सिद्धांत कहते हैं किंच आत्मयकत्व निश्चय जाते जब आत्मयकत्व निश्चय हो गए हो जाने पर तन निश्चय जनकत्व फिर उस आत्मयकत्व निश्चय का जो जनक है कौन शास्त्र शास्त्र अर्थवान हो चुका है अगर आत्म तो निश्चय हुआ है तभी तो तो शास्त्र से हुआ शास्त्रार्थ जान लिया तुमने फिर फिर क्यों कल्पना कर रहे हो सिद्धांत नहीं कह रहे यही कह रहे हैं आत्मयक निश्चय जाते जब तुम्हें प्रश्न तुमने किया है एकत्व भी शास्त्र प्रणाली अनर्थक में तुमने यही प्रश्न है तुम्हारा आत्मकत्व पक्ष में शास्त्र प्रणाली अनर्थक है तो आत्मकत्व जान लिया है तुमने तो किसे जाना शास्त्र से जान शास्त्र अर्थशाली हो गए तब तक क्यों अनर्थक होगा शास्त्र ये सिद्धांत कह रहे हैं कि आत्मयकत्व निश्चय जाते हैं तब तो निश्चय जनकत्व उसका आत्मयकव निश्चय का जनक होने से शास्त्र शास्त्र अर्थवत्व से शास्त्र अर्थवत्व तुम्हारे अनुभव में सिद्ध है अनुभव में आया शास्त्र से जाना एकत्र है करके तब तुमने प्रश्न किया कि आपने आपत्व पक्ष में ये अनर्थक कल्पना तो अनर्थक योगी करके कहा हो स्वानुभव तुम्हारे अपना अनुभव में सिद्ध है शास्त्र अर्थवान हो चुका है सिद्धत्वा तेरा यह शंका कर दो अभी न शंका इसलिए तुम्हारे से यहां पर ये ऐसी शंका करना भी ठीक नहीं है तुम्हें शास्त्रार्थ शास्त्र जो है अर्थमान हो चुका है तुम्हारे कथन के अनुसार अभ्युभगत इत्यादि कहा आत्मिक आत्मिकत्व जब तुमने आत्मिक आत्मिक्व को जानकर तो पूछा है ना आत्मिक पक्ष में भी शास्त्र अनर्थक हो जाएगा कहा प्रणत्रदि अनर्थक हो तो जाएगा कहा अभ्युगत हो गया उस में प्रमाणार्थ से अभ्युगत भक्त शास्त्र जो प्रमाण है उसका अर्थ भी तुमने स्वीकार कर लिया है अगर उसका अर्थ स्वीकार नहीं होता तो आत्मिकत्व कैसे जान लेते तुम त्विता जो आत्मकत्व को स्वीकार कर रहे हो तो शास्त्र का कि तुमने स्वीकार कर लिया है मान लिया है प्रमाण से माने शास्त्र शास्त्र से अर्थ प्रयोजन प्रमाण माने शास्त्र का जो अर्थ है प्रयोजन है वो भी तुमने जान लिया है एकत्वे निश्चय बंतम प्रति शास्त्रार्थ शास्त्र अनर्थक कल्पना भाव है एकत्व जो निश्चय वाला है जो व्यक्ति को एकत्व निश्चय हो गया ऐसे व्यक्ति के प्रति शास्त्रार्थ अनर्थक शास्त्रार्थ अनथक कल्पना भाव शास्त्रार्थ अनथ की कल्पना का अभाव हो जाता है श्रुति ने भी कहा शास्त्रार्थ अनर्थक कल्पना नहीं रहेगी वह श्रुति ने भी कहा इत्यादि का शास्त्र शास्त्र बोलता बोलता है है है कि करने पर विकल्प संगति नहीं होती यह भी बोलता है। कहां बोला? सर्वं में कहा बोला यू सर्व आत्मूत तत् ठीका अत्रुगम शब्द तद अभिम अभ्योग जब शास्त्र आत्मिकत्व तो निश्चय हो गया है अब भगवान निश्चय होने पर यह अर्थ है कहा निश्चय एकत्व तो निश्चय अभाव दशायाम तो जब एकत्व तो निश्चय नहीं है उस काल में तो शास्त्र सार्थक हो जाएंगे शास्त्राधिपुर सार्थक हो जाएंगे द्वैतावस्था में ये कहना चाहते हैं एकत्व तो निश्चय भाव दशायाम जब एकत्व तो निश्चय के अभाव काल में तो निरसनीय आरोपित पंत सत्व जो त्यागना है ऐसा बंधन जो आरोपित बंधन है वो है आरोपित बंधन है उसको होने से न अनर्थक्यम शास्त्रादि अनथक नहीं होंगे शास्त्र प्रणि नहीं होंगे तभी उतम ये बात भी श्रुति में ही कहा श्रुति के द्वारा ही कही कहाँ में में कहा।, कहा कि ये दैतव्य बहती इत्यादि में कहा शास्त्र परण इत्यादि कहा था शास्त्र प्रणयन आदि उपत्ति से शास्त्र प्रणाली की सिद्धि भी कही गई अन्यत्र कहा वृद्धार कहा इत्यादि अच्छा अने द्वितीय कल्पो निरस्त इति द्वितीय कल्प द्वितीय जो विकल्प है निरस्त हो गया द्वितीय कल्प था कौन था विशेषो जायते नवा आदि में नवा वाले विकल्प खत्म ख़ट, हो जाता है इत्यादि अच्छा पदम में जो यत्र उसकी व्याख्या करते हैं ये द्वैत में भविष्य इत्यादि कहते हैं उसकी व्याख्या करते हैं, हैं। अन्यत्र कहा जिस अवस्था में माने ये जो यत्र पहले आया हुआ यत्र है उसका अर्थ किया अन्यत्र तो है शास्त्र प्रणामी सार्थक है वहां छोड़ करके कहा चलो समय हो गया यही रखते फिर कल ओम द्रम कर भद्रम पश्येम्षे स्वास्थे मेरे वही तमि ओं शि शि